श्री श्री चैतन्य चैतावली शारदीय निशीथ में दिव्य गंध का अनुसरण कुम्दपुरीमलोर्मिकृष्टांगन स्वलिनाष्ट के शशि युताब्जगंध प्रथ मंदेन्दू वरचंदना गुरु सुगंधी चर्चा चिथ सामे मे मदन मोहन सखी धनो तु नास श्री राधिका जी अपनी सखी विशाखा जी से कह रही हैं सखी जो मृगमत को भी ले जाने वाली अपने शरीर की सुगंध से गोपांगनाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं जिनके कमलवत आठों अंगों में कर्पूर युक्त पद्मगंध सुवासित हो रही हैं जिनका संपूर्ण शरीर कस्तूरी कर्पूर चंदन और अगर से चर्चित है वे मदन मोहन मेरी नाशिका की तृष्णा को और बढ़ा रहे हैं अर्थात उस मनमाली के वपू की दिव्यगंध मुझे हटात अपनी ओर खींच रही है व्यरह व्यथा से व्यथित व्यक्तियों के लिए प्रकृति के यावत सौंदर्यपूर्ण समान है वे ही अत्यंत दुखदाई प्रतीत होते हैं संपूर्ण ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु शुक्ल पक्ष का प्रविध चंद्र शीतल मंद सुगंधित मले मारुत, मेघ की घनघोर गर्जना अशोक तमाल कमल भड़ाल आदि शोकनाशक और शीतलता प्रदान करने वाले वृक्ष तथा तो उनके नौ पल्लव मधुकर हंस चकोर कृष्णसार सारंग मयूर कोकिल शोक सारिका आदि सुहावने सुंदर और सुमधुर वचन बोलने वाले पक्षी ये सभी विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ाते हैं विहिणी को सुख कहाँ आनंद कैसा प्रकृति का कोई भी प्रिय पदार्थ उसे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता सभी उसे रुलाते हैं सभी को विहिणी के खीझाने में ही आनंद आता है पपीहा पीपी कहकर उसके कलेजे में कसक पैदा करता है वसंत उसे उन्मादी बनाता है फुले हुए वृक्ष उसकी हँसी करते हैं और मलयाचल का मंदवाही मारुत उसकी मीठी मीठी चुटकियां लेता है मानो ये सब प्रपंच विधाता ने विरहिणी को ही खिझाने के लिए रचे हों बेचारी सब की सहती है दिन रात रोती है और इन्हीं सब से अपने प्रियतम का पता पूछती है कैसी वेवसी है क्यों है ना शहृदय पाठक अनुभव तो करते ही होंगे वैसाखी पूर्णिमा थी निशानाथ अपनी सहचरी निशा देवी के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे उनका सुमधुर श्वेत हास्य का प्रकाश दिशा विदिशाओं में व्याप्त था प्रकृति इन पति पत्नियों के सम्मेलन को दूर से देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी पवन धीरे धीरे पैरों की आहट बचाकर चल रहा था शोभा सजीव होकर प्रकृति का आलिंगन कर रही थी समुद्र तट के जगन्नाथ वल्लभ नाम के उद्यान में प्रभु विरहिणी की अवस्था में वितरण कर रहे थे स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभृति अंतरंग भक्त उनके साथ थे महाप्रभु के दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रही थी मुख कुछ कुछ मलान था चंद्रमा की चमकीली किरणें उनके श्रीमुख को धीरे धीरे चुंबन कर रही थी अनजाने के इस चुंबन सुख से उनके अरुण रंग के अधर वर्ण के प्रकाश के साथ और भी अधिक दूतिमान होकर शोभा की भी शोभा को बढ़ा रहे थे महाप्रभु का वही उन्माद वही वेकली वही छटपटाहट उसी प्रकार रोना उसी तरह की प्रार्थना करना था इसी प्रकार घूम घूमकर वे अपने प्रियतम की खोज कर रहे थे प्यारे की खोज प्यारे को खोजते खोजते वे अत्यंत ही करुण स्वर से इस श्लोक को पढ़ते जाते थे तथ्यवम त्रिभुवना भूतमित्यवे ही मंचापलंच वा मम वाधिगम्यम तत्को विरल मुरलीसी मुग्धमुकांबुधे क्षितम क्षणाभ्या हे प्यारे मुरली विहारी तुम्हारा शैशवावस्था का मनोहर माधुर्य त्रिभुवन विख्यात है संसार में उसकी मधुरिमा सर्वत्र व्याप्त है उससे प्यारी वस्तु कोई विश्व में है ही नहीं और मेरी चंचलता चपलता चंचलता उच्छृलता तुम पर विदित ही है तुम ही मेरी चपलता से पूर्ण रित्या परिचित हो बस मेरे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई उसे नहीं जानता प्यारे बस एक ही अभिलाषा है इसी अभिलाषा से अभी तक इन प्राणों को धारण किए हुए हूँ वह यह कि जिस मनोहर मुख कमल को देख कर, ब्रजवधू भूली सी भटकी सी सर्वस्व गुमाई सी बन जाती है उसी कमल मुख को अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर एकांत में देखना चाहती हूँ हृदय क्या कभी देख सकूँगी प्राणवल्लभ क्या कभी ऐसा सुयोग प्राप्त हो सकेगा बस इसी प्रकार प्रेम प्रलाप करते हुए प्रभु जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में परिभ्रमण कर रहे थे वे प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन करते उससे अपने प्यारे का पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते प्रेम से लताओं की भांति वृक्षों से लिपट जाते कभी मुरछित होकर गिर पड़ते कभी फिर उठकर उसी ओर दौड़ने लगते उसी समय वे क्या देखते हैं कि अशोक के वृक्ष के नीचे खड़े होकर वे ही मुरली मनोहर अपनी मधमाती मुरली को मंद मंद मुस्कान के साथ बजा रहे हैं वे मुरली में ही कोई सुंदर सा मनोहरी गीत गा रहे हैं मनोहारी गीत सुनकर उनके साथ कोई सखा है न पास में कोई गोपिका ही अकेले ही वे अपने स्वाभाविक टेढ़ेपन से ललित त्रिभंगी गति से खड़े हैं बांस की वह जन्म की परम तपस्विनी मुरली अरुण रंग के अधरों का धीरे धीरे अमृत पान कर रही है महाप्रभु उस मनोहर मूर्ति को देखकर उसी की ओर दौड़े प्यारे को आलिंगन दान देने के लिए वे शीघ्रता से बढ़े हा शर्वनाश प्रणय हो गया प्यारा तो गायब अब उसका कुछ भी पता नहीं महाप्रभु वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े थोड़ी देर में वे इधर उधर सू सू करके कुछ सूंखने लगे उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के दिव्य गंध तो आ रही थी गंध तो आ ही रही थी किंतु श्रीकृष्ण दिखाई नहीं देते थे इसीलिए उसी गंध के सहारे सहारे वे श्री कृष्ण की खोज करने के लिए फिर चल पड़े आहा प्यारे के शरीर की दिव्यगंध कैसी मनोहारिणी होगी इसे तो कोई रति सुख की प्रवीणा नायिका ही समझ सकती है हम अर्शिकों का उसमें प्रवेश कहाँ कहा? हायरे प्यारे के शरीर की दिव्यगंध घोर मादकता पैदा करने वाली है जैसे मध्यपी को आँख से ओझल बहुत ही उत्तम गंधयुक्त सुरा रखी हो किंतु वह उसे दीखती ही नहीं जिस प्रकार वह उस आसव के लिए विकल होकर तड़पता है उसी प्रकार प्रभु उस गंध को सूंघ कर तड़प रहे थे उस गंध की उन्मादकता का वर्णन कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए से हे गंध बस न सा सदा करे गंधेर रे या सा कभू पाए कभू ना पाए पायल पिया पेट भरे पिंग पिंग तबु करे ना पायल तृष्णाय मरिझाये मदन मोहन नाट पसारी चाँदी रहहाट जगन् नारी ग्राहक लो बिना मुल्ले दे गंध गंध दिया करे अंध धर धा जा पत नाही पाये ऐम गौर हरि गंधे कैल मन चुरी भृंग पाई अति धाय जाए ब्रेक वृक्षलता पासे कृष्ण स्फुर से ये गंध ना पाए गंध मात्र पाए श्री कृष्ण के अंग की उस दिव्य गंध के वश में नासिका हो गई है वह सदा उसी गंध की आशा करती रहती है कभी तो उस गंध की गंध को पा जाती है और कभी नहीं भी पाती है जब पा लेती है तब पेट भर कर खूब पीती है और फिर भी पियूं पियूं इसी प्रकार कहती रहती है नहीं पाती तो प्यास से मर जाती है इस नटवर मदन मोहन के रूप की हाट लगा रखी है ग्राहक रूपी जो जगत की स्त्रियां हैं उन्हें लुभाता है यह ऐसा विचित्र व्यापारी है कि बिना ही मूल्य वैसे ही उस दिव्य गंध को दे देता है और गंध को देकर अंधा बना देता है जिससे वे बेचारी स्त्रियाँ अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं इस प्रकार गंध के द्वारा जिनका मन चुराया गया है ऐसे गौरहरी भ्रमर की भांति इधर उधर दौड़ रहे थे वे वृक्ष और लताओं के समीप जाते हैं कि कहीं श्री कृष्ण मिल जाए किंतु वहाँ श्री कृष्ण नहीं मिलते केवल उनके शरीर के दिव्य गंध ही मिलती है इस प्रकार श्री कृष्ण के गंध के पीछे घूमते घूमते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई निशा अपने प्राणनाद के वियोग दुख के स्मरण से कुछ म्लान सी हो गई उसके मुख का तेज फीका पड़ने लगा भगवान भूअर भास्कर के आगमन के भय से निशानाथ भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगे। स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद प्रभु को उनके निवास स्थान पर ले गए